देवी भागवत सातवां स्कंध राजा हरिश्चंद्र पर विश्वामित्र का को। राजन पत्नी के वचन सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने प्रीतिपूर्वक उसे चिंता का कारण बतलाना चाहा पर बता नहीं सके उस समय उनका रोम रोम चिंता से व्याप्त था भोजन तक छूट गया था वे स्वच्छ सैया पर सोए थे परंतु उन्हें नींद नहीं आ सकी चिंतातुर महाराज हरिश्चंद्र प्रातःकाल उठकर जब संध्या बंदन आदि क्रियाएं संपन्न कर रहे थे ठीक उसी समय विश्वामित्र वहां आ पहुंचे उन सर्वस्वहारी मुनि के आने की सूचना द्वारपालों ने राजा के पास पहुँचाई आज्ञा पाकर मुनि अंदर आए राजा ने बार बार उन्हें प्रणाम किया उसी क्षण मुनि कहने लगे विश्वामित्र ने कहा राजन राज्य की ममता छोड़कर अब इसे मुझे दे दो क्योंकि वाणी से तुम इसे मुझको दे चुके हो राजेंद्र अब सुवर्ण दक्षिणा देकर तुम्हें अपनी सत्यवादिता सिद्ध करनी चाहिए राजा हरिश्चंद्र बोले कुशिक वंश को सुशोभित करने वाले प्रभो अब यह मेरा राज्य नहीं है मैं इसे दे चुका मैं यहाँ से अन्यत्र चला जाऊंगा आप चिंता न करें ब्रह्मण विभो दिजर मेरा सर्वस्व आपकी सेवा में समर्पित है आप इस पर अपना अधिकार कर लें अभी इस समय दक्षिणा वाला सुवर्ण देने में मैं असमर्थ हूँ जिस समय मेरे पास धन आएगा उसी क्षण में आपकी दक्षिणा अवश्य चुकाऊंगा इस प्रकार विश्वामित्र ने से बातचीत करके राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र रोहित तथा भारिया मालवी से कहा यह संपूर्ण राज्य इन ब्राह्मण को मैदान कर चुका हूँ हाथी घोड़े रथ रत, रत्न और सुवर्ण आदि सभी सामान इस दान के अंतर्गत आ गए केवल हम तीन व्यक्तियों के शरीरों को छोड़कर और सब, का सब इन्हें समर्पित हो गया। अतः हम लोगों को अब अयोध्या छोड़कर किसी एक घन वन में चले जाना चाहिए। मुनि इस समृद्धशाली राज्य का भली भांति उपभोग करेंगे राजन अपने पुत्र और पत्नी से योग कहकर परम धार्मिक राजा हरिश्चंद्र राजभवन से निकल गए उस समय भी विश्वामित्र के प्रति उन सदाचारी राजा के मुख से आदर के ही शब्द निकल रहे थे उन्हें जाते देख कर पुत्र रोहित तथा रानी माधवी भी, भी उनके साथ हो लिए इन तीनों की यह स्थिति देखकर नगर में हाहाकार मच गया। अयोध्या में रहने वाले संपूर्ण प्राणियों की आंखें जल बरसाने लगी वे पुकार पुकार कर रोने लगे हा राजन आपने यह क्या कर डाला कहा से क्लेश की यह सघन घटा आपके ऊपर घिर आई महाराज यह निश्चय है कि आप देवश इस धूर्त ब्राह्मण के धोखे में आ गए महात्मा पुत्र तथा साध्वी रानी के सहित राजा हरिश्चंद्र की यह दशा देखकर सभी वर्ण के लोग अत्यंत खेद प्रकट करने लगे वासियों ने उस दुराचारी ब्राह्मण की घोर निंदा आरंभ कर दी ब्राह्मण लोग दुख से घबरा कर कहने लगे यह महान ध्रत है महाराज हरिश्चंद्र नगर से निकल जा रहे थे इतने में विश्वामित्र आ गए और बड़ी निष्ठुरता से कहने लगे राजन मेरी दक्षिणा का अभी दे कर जाओ अथवा कह दो कि मैं नहीं दूंगा फिर तो मैं वह सोना छोड़ दूंगा राजन तुम्हारे हृदय में राज्य का लोभ हो, हो तो इसे भी वापस ले सकते हो देने के लिए प्रतिज्ञा कर चुका हूँ इस पर तुम्हारी मान्यता होनी चाहिए फिर देने में क्या हिचक विश्वामित्र के इस प्रकार कहने पर सत्य प्रतिज्ञा हरिश्चंद्र ने अत्यंत दीनता प्रकट करते हुए प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर कहने लगे